भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार इन बातों से यह स्पष्ट है कि वेद की अभिव्यक्ति ऋषियों की तपस्या के कारण हुई थी ऋषियों की तपस्या के काल में भेद होने के कारण इन मंत्रों की अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न समय में हुई होगी वस्तुतः अभिव्यक्ति का कोई निश्चित समय हो नहीं सकता यह तो आत्मा के अनुग्रह पर निर्भर है जब वह अपने भक्तों को अपनी इच्छा से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहे यमें व इस वृणुते तेन लभ्य तस् आत्मा वृणुते तनुष्स्वाम कठोपनिषद वेद एक ही है और तेजस्वरूप है वेद अनादि है और चारों संहिताएँ एक ही वेद के अंग होकर एक ही समय में थी इत्यादि वेद को स्थूल दृष्टि से विद्वानों ने कर्म और ज्ञान इन दो भागों में विभक्त किया है कर्मकांड में उपासनाओं का तथा ज्ञानकांड में आध्यात्मिक चिंतनों का विशेषकर विचार है अतएव कर्मकांड के नियमों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से जिज्ञासु को सबसे पहले सदाचार का पालन और अंतकरण की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए इनके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता और न तो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति ही हो सकती है वेद में जितने प्रकार के उपासना के भेदों का निरूपण है वे सभी सबके लिए आवश्यक नहीं है इन कर्मों में कुछ तो नित्य कर्म हैं जिनके करने से कोई पुण्य या अपूर्व वस्तु नहीं मिलती कोई धर्म नहीं होता किंतु न करने से पाप होता है जैसे संध्योपासना आदि और कुछ काम तथा नैमित्तिक कर्म होते हैं जिनके करने से उन कर्मों का फल मिलता है और न करने से कोई अनुचित या पाप भी नहीं होता जैसे अश्वमेध यज्ञ करना आदि काम में तथा नैमित्तिक कर्म अपने अपने अधिकार के भेद से करना उचित है और सभी कर्म को करने की योग्यता या अधिकार सबको नहीं है अतएव अपने अधिकार के अनुसार उपासना करने से ही सफलता मिलती है अन्यथा विघ्न होता है और जिज्ञासु के प्रयत्न विफल हो जाते हैं यह बात आजकल भी उसी प्रकार सत्य है और सभी को स्वीकार करने चाहिए किसी कार्य के योग्य यदि कोई व्यक्ति न हो तो उस पर उस कार्य का भार कभी भी न सौंपा जाना चाहिए किसी प्रकार की उपासना हो अपने अधिकार के अनुसार जिज्ञासु को अवश्य करने चाहिए अन्यथा उसके अंतकरण के मल दूर नहीं होंगे और उसमें ज्ञान का उदय भी नहीं होगा तथा परम पद की प्राप्ति भी नहीं होगी इसी से यह स्पष्ट है कि कर्मकांड कांड भी दर्शनशास्त्र की विचारधारा के अंतर्गत ही है अतएव उक्त भावना के अनुसार समस्त वेद भी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हैं यह कहना भी अनकित न होगा ऐसा मानने पर भी इस स्थान पर हम विशेष रूप से साक्षात आध्यात्मिक विचारों को ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मानते हैं इसलिए दार्शनिक अर्थात आध्यात्मिक विचारधारा की चर्चा इस प्राचीनतम ग्रंथ में किस प्रकार हुई है उसी का निरूपण यहाँ पर हम करते हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आध्यात्मिक विचारों का लिखित प्रमाण भारतवर्ष में कितना प्राचीन है सांसारिक साधनों के द्वारा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ जिज्ञासु देवता की स्तुति करता है हे आदित्य मुझे दाहने और बाएं का ज्ञान नहीं है मैं पूर्व और पश्चिम दिशाओं को नहीं जानता मेरा ज्ञान परिपक्व नहीं है और ज्ञान के बिना मैं मूढ़ और हतोत्साह हो गया हूँ यदि आपकी कृपा हो तो मैं अवश्य ही उस अभय ज्योति को प्राप्त कर सकता हूँ इसके अनंतर ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में भी इसी अभय ज्योति के लिए साधक ने प्रार्थना की है इन मंत्रों में परम तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु ने आत्मसमर्पण किया है बिना आत्मसमर्पण के ज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता हम लोग भगवदगीता में स्पष्ट पढ़ते हैं कि अर्जुन दिन प्रत्येक अवस्था में पर स्वरूप भगवान कृष्ण के साथ रहने पर भी ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सके किंतु युद्ध क्षेत्र में संकोच कर सेना को देखकर अर्जुन को विषाद ने घेर लिया और उन्होंने युद्ध करने से अपने को सर्वथा असमर्थ बताया